जो दायक फल चारुशाव राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जयू भाई सब संत ने की जय दुआ एक सौ अड़तालीस के बाद सोनी प्रभु बचन जुग पानी घर दीरज बोली मृदु मृदुबानी नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे एक लाल सा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जात सुनाही देती अति सुगम गुसाई अगम लागम ही निज कृपण यथा दरिद्र विबुद तूपाई बहुसपतमा गकुचाई दास प्रभाव नही सोई।, सोई तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहू अंतर जामी, तो जामी। पुर्बू मोर मनोरथ स्वामी सब कुछ बिहाय मांगु नृप मोही, मोही। मोरी नहीं अदेय कछु तोही दानिशिरोमन कृपा नाथ काउ सती भाव राम तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव दुराव श्यावर राम चंद्र की जय कवन सुत हनुमान की जय भाई सब की अब कल देख रहे थे कि मनोशत्रुपा के बहुत काल तक तब करने पर भगवानों के सामने प्रकट हो गए और मनु ने दोनों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए खूब नेत्र भर करके उनको देखा बहुत सुंदर स्वरूप भगवान का उनके सामने उपस्थित हो गए उनके उन्होंने दर्शन किए उनको पर प्रणाम किया भगवान ने उनसे कहा कि तुम मुझे प्रसन्न समझ करके वरदान मांगो तो पहले तो आकाशवाणी हुई थी उसमें वरदान मांगने के लिए कहा था तब इन्होंने वरदान मांगा कि भगवान हम आपको साक्षात दर्शन करना चाहते हैं सामने प्रगट हो जैसे कि भगवान शंकर जी जिनका के ध्यान करते रहते हैं कालभूषण के हृदय में जो बात करते रहते हैं उसी रूप में हमारे सामने प्रगट हो तो भगवान उनके सामने प्रगट हो गए तो मानो एक तो वरदान यही हो गया लेकिन भगवान ने कहा कि तो प्रकट होने को तो हम हो गए लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई अब जो वरदान तुम चाहते हो सो मांग लो और ये कहा कि देखो हमें बहुत बड़ा दानी समझ करके सब जो तुम मांगो सब कुछ दे सकते हैं ऐसा समझ करके तुम वरदान मांगो तो उसके उत्तर में आप जो ये क्या कहते हैं उसका वर्णन देकर मन शत्रु कहते हैं कि सुन प्रभु वचन जो पानी सुन प्रभु वचन भगवान की वाणी सुनकर के हाथ जोड़ करके मनु ने कहा कि धीर धीरज धीरे मृदु बहुत धैर्य धारण करके मनु ने इस प्रकार से वचन भोले अब उस भगवान के दर्शन पा करके हृदय गदगद हो गया था बाणी अवरुद्ध हो गयी थी बड़े प्रेम से परिपूर्ण हो गए थे तो इस प्रकार से उनको हृदय में बड़े संवेगो की उत्थान चल रहा था उछाल चल रही थी लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को रोका जब भगवान ने बरदान देने को कहा तो धैर्य धारण करके मैंने अपने आप को संवेदों से रोक करके भगवान से इस प्रकार से बोले कि ना तो देख पद कमल तुम्हारे कि भगवान हमने तो आपके चरण कमलों के दर्शन किए तो अब पूरे सब काम हमारे हमारी समस्त कामनाए पूरी हो गई आपके दर्शन मात्र से लेकिन दर्शन ये अभी वरदान्त मांगना शेष ही रह गया ये दर्शन उससे प्राप्त होकर के जो तृप्ति हुई उसको तो मनुष्य शत्रुपा ने स्वीकार किया और फिर कहा एक लालसा बड़ी उर्माही अब कहते है कि उसके बाद में कि आपके हमें जो है वो एक लालसा हमारे मन में इस प्रकार से है वो बताते हैं क्या है सुगम अगम कही जात सुनाही कहा कि वो हो अब ये नहीं है मैं कहते बनता कि जो हमारे मन में इच्छा है वो साधारण बात है जो आप पूरी कर दोगे या बहुत कठिन बात है पूरी होने में मुश्किल होगी ये कुछ हम कह नहीं सकते कि जब हम आपकी तरफ देखते हैं कि तुम्हें दे जाती सुगम गुस्साई आपकी तरफ ध्यान देते तो आप तो सर्वसमर्थ हो सब कुछ कर सकते हो इसलिए आपके लिए कुछ भी देना मुश्किल नहीं है महादान है सर्वसमर्थ भी है इसलिए जो कुछ भी आप दे हम मांगे वो आप सब दे सकते हैं लेकिन अगम तो हमें अपनी तरफ से लगते हैं हमें लगता है कि हम बहुत मुश्किल काम बड़ी ऐसी कामना करते हैं जो असंभव सी है इस प्रकार के हम बात चाहते हैं इसलिए हमें अपनी तरफ से देखते हुए ये अगम लग रही है अगम लाग मु निज कृपणाई अपनी कृपणता कृपणता के अपनी दुर्बलता देख करके हमारे साहस नहीं होता उसकी साहस की कमी के कारण से ऐसा लगता है कि मानो ये वकाम बहुत कठिन है जो हम मांगने जा रहे हैं वरदान तो सबका विस्तार इसलिए किया कि मन के मन में जो विचार थे उनको विस्तार रूप से ये वर्णन कर दिया जिससे कि स्थिति का पता लगे और लोग जाने कि भगवान से कामना करने में प्रार्थना करने में व्यक्ति छोटी छोटी बातें मांगते हैं और बड़ी चीज भगवान से मांगने की लोगों की हिम्मत पड़ती नहीं कोई भगवान से साधारण से ये कहे कि हम मुकदमा जीत जाएं भगवान एक पुत्र प्राप्त हो जाए अब ये ऐसी छोटी छोटी बातें भगवान से मांगते हैं ये है तो उनसे ये लगता है कि ऐसा क्यों नहीं मांगते भगवान से कि हमारी कोई विपत्ति ना आवे कोई समस्या ही ना आवे परमाण की बात हो जाए मुक्त हो जाए ऐसी बात क्यों नहीं आती उनके मन में तो कभी हिम्मत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा भगवान से मांगने की लोगों की मन में एक प्रकार की कृपणता होती है जिसके कहते हैं कमजोरी मन में होती है जिसके कारण भगवान से मांग नहीं करती नहीं तो संसारी वस्तु में मांगनी हो तो सर्व प्राप्त करने की कामना करे इंद्र का पद प्राप्त करने की कामना करे और कोई इस प्रकार की लौकिक वस्तुओं की कामना करे लेकिन वो भी नहीं मांगे चुकता इसी संसार की क्षणिक नाशवान वस्तुएं थोड़े दिन रहने वाली वस्तुएं उन्हीं को मांग करके विज्ञान रह जाता है वैसे तो इस जगत में जो कुछ है सन्नासमान है सच्छ है वो भगवान से मांगने लायक कुछ भी नहीं है परमात्मा से मांगे तो परमात्मा को ही मांगे भगवान की भक्ति मांगे भगवान का ही ज्ञान मांगे मुक्ति चाहे परम पद प्राप्त परमात्मा को परमात्मा भाव को प्राप्त करना चाहे ऐसी बात मांगे किसी से कहें कि देखो तुम जीव नहीं हो तुम तो परमात्मा ही हो तो क्या समझता है कई ऐसे कैसे हो सकता है कहाँ हम साधारण से जीव और कहा परमात्मा भला ये कैसे हो सकता है माने मन में भाव ऐसा क्यों आया वो व्यक्ति की कृपणता के कारण इसी का कृपणता भाव हिम्मत नहीं पड़ती उसको इस प्रकार स्वीकार करने के लिए शास्त्र कह रहे हैं कि तुम क्यों अपने आप को जीव माने बैठे हो तुम तो परमात्मा स्वरूप है हिम्मत नहीं पड़ती इस प्रकार की ऊंची बात समझने के लिए स्वीकार करने के लिए तो ऐसे कहते हैं यहाँ पर मन कहते हैं कि हमें अपनी तरफ देख करके कृपणता के कारण से मानते वो संकोच लगता है भले ही आपको देने में सब समर्थ हैं ये तो नहीं कह सकते कि आप जो है नहीं दे सकते आप सब कुछ कर सकते हो इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं एक उदाहरण दिया उन्होंने मन में कहा जथा दरिद्र विभुदाई बहुसंपद मांग सगुच आई अगर कोई दरिद्रीय व्यक्ति विभुद तरबने कल्प वृक्ष के सामने पहुंच जाए उसके नीचे पहुंच जाए जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग पहुंचता है तो कल्प वृक्ष मिल जाता है उसे कामगेरी मिल जाती है उसके पास पहुंच गए तो वहां जो मांगो जो इच्छा करे सब मिल जाए लेकिन वो सब मांगने की इच्छा उसको कि ये भी मिल जाए वो मिल जाए तो संकोच करता है जो दरिद्री रहा हो हमेशा वो चाहे कि वह ज्यादा मांगे उससे तो ज्यादा नहीं मांग सकता मांगेगा तो थोड़ी बहुत मांगेगा एक व्यक्ति की बूढ़ी दादी थी उसने अपने नाती को बरदान दिया वो नाती हो गया डीएम जिलाधीश हो गया पढ़ लिख करके दादी ने बरदान दिया कि तुम तो बताओ ऊंचे होने को उसने आशीर्वाद दिया कि नीचे होने दे दिया अब ये आगे हिम्मत ही नहीं पड़ी उसके आगे कहने की जाने वाने दरोगा ही सबसे बड़ी चीज होती है उससे आगे कुछ होता ही नहीं ऐसी जीवों की भी समस्या ये है कि वो उसके आगे जो कामना करते हैं उससे बड़ी चीज की कामना करनी चाहिए वो करते हैं <coughs> और एक देखो मनोवैज्ञानिक बात है और अनुभव की वही बात है एक ने हजारों लाखों लोगों की बात यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का कोई महान लक्ष्य बनाकर के उसके प्रति समर्पित नहीं हो सकता वो व्यक्ति जीवन में सदा दुर्बल बना रहेगा ऐसे नहीं है कि व्यक्ति में जब शक्ति आवे तब वो कोई जीवन में महान लक्ष्य बना दो ये उल्टी बात है सीधी बात यह कि पहले एक महान लक्ष्य जीवन में रखोग ऐसा महान लक्ष्य रखो कि लोग बात है ये तो पागल है इतना महान लक्ष्य और उसके प्रति समर्पित हो जाओ सबसे कहते मत फिरो अपने मन में रखो इस प्रकार का उद्देश्य और उसके प्रति समर्पित हो जाओ उसी जुट जाओ उसी के करने के लिए तो नियम ये है कि जब व्यक्ति के सामने महान लक्ष्य होता है तो उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां ईश्वरी शक्तियां जो है वो प्रगट होती हैं और महान लक्ष्य में व्यक्ति का कोई स्वार्थी महान लक्ष्य नहीं होता महान लक्ष्य जैसे कि अब देश को स्वतंत्र करने के लिए लोगों ने एक लक्ष्य बनाया ऐसी देश में भ्रष्टाचार को मिटा देने के लिए कोई लक्ष्य बना ले या कोई परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने के लक्ष्य बना ले तो ये लक्ष्य ऐसे है कि जो बहुत बड़े लक्ष्य है अभी उसमें कोई व्यक्ति का अपना स्वार्थ नहीं है और महान लक्ष्य है इस प्रकार के लक्ष्यों के लिए जब व्यक्ति जीवन जीता है तो उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां प्रकट होती हैं ये इस रहस्य को संसार में बहुत कम लोग जानते हैं। परिणाम ये होता है कि जैसे दुर्बल हैं वैसे ही दुर्बल बने रहते हैं और उनकी शक्तियां उनके अंदर गुप्त छिपी पड़ी रहती है नहीं तो हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा जब विद्यमान है हा? सब शास्त्र बार बार कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है ये सब जगह हमारे भीतर के बिल्कुल तुम्हारे भीतर तो परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है के कि दुर्बल है कि सर्वशक्तिमान है तो प्रकट क्यों नहीं होता है? परमात्मा कहता है कि भाई तुमने जितना बड़ा लक्ष्य बनाया है उतनी ताकत हम तुमको देंगे जब तुम कोई बड़ा लक्ष्य अपने सामने बनाओगे तब तो मैं हम अधिक सशक्ति प्रदान कर देंगे जो ये लक्ष्य बनावे कि हमें बढ़िया बढ़िया खाने को मिले हुँ? ये भी खाने को मिल जाए वो भी खाने को मिल जाए ऐसा भी हो जाएगा तो भगवान क्या करेंगे ऐसी व्यवस्था करेंगे खाने भर को मिल जाए बढ़िया बढ़िया मिल जाए चार बार मिल जाए इतना मिल जाएगा साल भर तक उसके पास सामने स्टाक में धरा रहे लेकिन उसे आगे कि भगवान ने ज्यादा दी ही नहीं अरे ज्यादा क्या दे तुमने तो ज्यादा उसके लिए कोई लक्ष्य बनाया होता कोई भगवान से उसके अधिक के लिए प्रार्थना की होती तो हिम्मत ही नहीं पड़ी तुम पेटी भरने तक की तुम्हारी इच्छा रही है तो वही प्राप्त होगा लेकिन आज कोई सवेरे लक्ष्य बनावे कोई महान लक्ष्य बनावे और दोपहर तक देखे कितनी ताकत आ गई तो ये बेवकूफी की बात वो परमात्मा सिंसियरिटी देखेगा वो देखेगा कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है उतना तुमने उस लक्ष्य के लिए वो लगाई कि नहीं लगाई जब देखेगा कि तुमने अपने पास जितनी ताकत थी उतनी उस लक्ष्य के लिए लगा दी तब परमात्मा दूसरा जो है अलॉटमेंट तब करेगा कि लो आगे और सकते ये जो है जैसे विश्व नानक जी हुए तो उन्होंने इस बात को बहुत साफ बता दिया जो बात बता रहे हैं उनको नानक जी ने बता दिया नानक जी ने एक उदाहरण दिया अपने उसमें प्रवचन में कहा कि देखो जैसे एक पिता है तो उसका पुत्र जो है बड़ा हुआ बीस बाईस साल का हो गया तो पिता ने पुत्र से कहा कि भाई जैसे हम अभी तक व्यापार करते रहे कपड़े का व्यापार करते रहे तुम भी व्यापार करो और तुमने सीख भी लिया हमारे साथ रहते देखता है कहाँ से कपड़ा आता है कहाँ बेचा जाता है जैसे हम करते हैं ऐसे तमाम दुकानदार है तमाम बेचते हैं ऐसे तुम भी लो तुम भी बेचो तो उसने कहा कि भाई कुछ पैसे तो चाहिए माल खरीदने के लिए वो आप जियो तो करेंगे तो पिता ने उसको जो है मान लो कि पिता के पास 10 लाख रुपया था तो उसने एक लाख रुपया लड़के को दे दिया कहा कि एक लाख रूपया लो शुरू करो लड़के ने कहा कि तो आजकल के जमाने में एक लाख रूपया में कहा होगा कितना कपड़ा आयेगा बहुत थोड़ा कपड़ा आयेगा कहा कि एक लाख रूपये का तुम सामान पहले लाओ और उसे बेचो और देखो तुम्हें खाने के कोई अपने ऊपर खर्चा नहीं करना है पहनने के ऊपर अपना कोई खर्चा करना नहीं जैसे अभी तक तुम घर में खाते रहे हमारी कमाई का तुम खाते रहे पहनते रहे ऐसे खाते रहो पहनते रहो व्यापार में जो कुछ तुम कमाओ वो उसी में लगाते रहो और एक लाख के अगर साल भर के बाद में एक लाख के एक लाख दस हो जाएंगे पांच हो जाएंगे पन्द्रह हो जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि तुम इस व्यापार को चला ले हुँ? और फिर तुमको हम और रुपए देंगे तो कहा कि अच्छी बात उसने साल भर व्यापार किया और एक लाख के सवाल कर दिए उसने साल पिता ने देखा कि हम जितनी आशा से करते थे पहले साल इसको ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन एक लाख के सवाल कर दिए इसने तो कहा कि इसके माने होशियार है व्यापार कर लिए तो अगले साल पिता ने उसको दो लाख रुपए और उसके पास हो गए लाख और पच्चीस हजार उसने कमाए थे वो सवा तीन लाख उसके पास हो गए अब सवा तीन लाख से अगले सारे जब उसने व्यापार किया तो उसके हो गए चार लाख पिता ने कहा कि हाँ अब हम तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हें नुकसान अब तुम नहीं करोगे लेकिन अब हम तुमको दो लाख रुपए अभी हम और तुमको देंगे लेकिन अब तुम अपने खाने की व्यवस्था अलग अपने खर्चे की व्यवस्था तुम अलग देखो कैसे व्यापार में लगाया जाता है पिता अपने पुत्र को कैसे लगाता है वो लगा करके इस प्रकार से दिया। तो गुरु नानक कहते हैं कि देखो इस प्रकार से जैसे कि पिता अपने पुत्र को धन दे करके व्यापार में लगाता है बड़े बड़े व्यापार करा देता है उसको इसी प्रकार से पिता परम पिता परमात्मा भी उसकी सभी संतान है उनके द्वारा व्यक्ति जो है वो बड़े बड़े कार्य करा सकता है लेकिन जो शक्ति परमात्मा ने दी है उस शक्ति को परमात्मा के काम में लगाओ परमात्मा जो कहता है उस काम में उस शक्ति को लगाओ माने महान कार्य में लोक कल्याण के कार्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति के कार्य में अपनी उस शक्ति को लगाओ तो भगवान देखेगा कि इसने हमारी शक्ति का सदुपयोग किया सही स्थान पर लगाया और जहां लगाया वहां उसने उसका अपना विकास किया ये जहाँ उसको दिखाई देगा तो फिर वो जिन हर बार जो है वो दुग्नी चौगनी शक्ति देते ही चला जाए और जहां परमात्मा ने देखा कि हमने इसको जो शक्ति दी थी उस शक्ति का इसने दुरुपयोग किया किसने दुरुपयोग किया लोगों को ठगने में धोखा देने में झूठ बोलने में मक्कारी करने में समाज का हित करने में कहा तो कि ये तो बड़ा दुरुपयोग कर रहा है हमारी शक्ति का शक्ति था परमात्मा की इस छोटा को भी जो शक्ति का प्रयोग करते हैं परमात्मा ही प्रयोग करते हैं लेकिन ये दुरूपयोग करते हैं तो जब भगवान देखता है कि हमारी शक्ति का ऐसे दुरूपयोग हो रहा है अगर उसने जैसे पिता ने जैसे गुरु नानक ने कहा अगर एक लाख रुपया दिया था और वो व्यक्ति जो है उसको उस पैसे को लेकर के खा जाता शराब पी डालता घूमने में खर्च कर देता जुए खेलने में खर्च कर देता और अगले साल में कहता कि वो तो खर्च हो गया था घाटा पड़ गया तो पिता भी कह देता तुम्हारे बस कुछ बात नहीं समझा ठीक मांगो लेकिन जब देखा उसने सही दिशा में लगा दिया है तो उसको शक्ति यही सिद्धांत परमात्मा के साथ और बिल्कुल सद पर सत सत्य है इसमें कोई जो है वो ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के बातें बोल दी जाती हैं फिजुल की बातें शास्त्र में कह दी जाती हैं ऐसा नहीं है जो इसमें संदेह करता है बस वही रह जाता है जिसकी सत्यता को समझता है और करके देखता है वो उसमें देखेगा की हाँ ऐसे मानो और अपने इतिहास में सब लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस कार्य को अजमाया है वे लोग निरक्षर थे बिल्कुल माने जैसे कबीरदास का कहना है कि कलम गई नहीं हाथ ऐसे लोग हो गए लेकिन वे लोग भी ऐसे महान हो गए कि ऐतिहासिक पुरुष हो गए कबीरदास नानक के देखो ये लोग हैं ऐसे महान हो गए की इतिहास में उनका स्थान हो गया अमर हो गए संसार की जैसे ये लोग कबीरदास के तो पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे कबीरदास लेकिन उनके बड़े बड़े विद्वान जो है वो वो उनको समझने में और उनकी व्याख्या करने में अपना गौरव समझते हैं एमए के छात्र जो हैं वो हो उनको कबीरदास पढ़ाए जाते हैं और फिर उसके बाद एमए करने के बाद में फिर पीएचडी करते हैं डीएड करते हैं तो किसके ऊपर कबीरदास के ऊपर तो मैंने कबीरदास का तो ज्ञान ऐसा हो गया कि एमए डीएलएड से ज्यादा हो गया और कल सु नहीं आग ये कहा गया ऐसे एक ने हजारों उदाहरण देखा है अगर किसी के बुद्धि में पत्थर पड़ा हो इतनी बात न समझ में आती हो तो भगवान क्या करें और दुनिया क्या करें अरे कह रहे ये तो सब कहने की बातें हैं। जिसको नहीं करना है जिसको नहीं समझ में आता नहीं उत्साह होता है अरे सब कहने की बातें हैं कहने में बड़ी अच्छी लगती है तो बोल दिया अपने लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता है अगर हो नहीं सकता है असंभव व्यक्ति को दिखाई देता है तो बस वही उसके पाप उसकी बुद्धि का विनाश है पुरुषों की तो बात ही एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं इस प्रकार के बाल्मीकि तैयारी के किनके किनके नहीं सब उदाहरण तमाम ही हैं, जहां तक उनको गिनाए जाएंगे आप उससे तमाम याद करो तो आपको स्वयं याद आ जाएंगे स्त्रियों में भी शबरी जैसे हो गए हा? अब शवरी को रंसरित मानस में सवरी की जब कथा आती है बताओ शवरी जैसी स्त्री से ज्यादा निकृष स्त्री कौन होगी जाति में ज्ञान में बुद्धि में बल में उससे ज्यादा उसकी और गई भीती स्त्री दुनिया में कौन हो सकती है और शौरी को भी भगवान के दर्शन हो गए और शवरी ने कहा कि भगवान आप यहीं रहोग आपके सामने शरीर त्याग करते हैं तो भगवान के सामने सामने प्रत्यक्ष रहते, रहते रहते शवरी ने अपना शरीर और भगवान ने सवरी से पूछा कि हम कहां जाएं? सीता की खोज करते हुए तो सवरी ने ही भगवान को बताया कि तुम जाओ चंपापुर में वहां पर तब तो तुम्हें बांधरों से तुम्हारी मित्रता वहां होगी तब तो तुमने सीता की खोज में सहायता करें बोलो भगवान पूछने लगे सवरी से ऐसी सवरी ऐसी ज्ञानवान हो गई कि भगवान को भी रास्ता बताने लगे इतनी बुद्धि कहां से आ गई उसको इद्लावर कहां से आ गया तो यही कहते हैं कि देखो व्यक्ति की जो है वो कहने का तात्पर्य कि बिल्कुल ये यथा दरिद्र विबुद्ध परी जैसे कोई दरिद्री व्यक्ति जो है वो कर्म वृक्ष के पास जाए तो भी बहुसंपत्ति मांगाई ज्यादा संपत्ति मांगने में उसको संकोच लगता है तो ताश प्रभाव जाने नहीं सोई उसके प्रभाव को जानता नहीं ये उदाहरण देकर के गोस्वामी जी समझाना चाहते हैं कि परमात्मा के प्रभाव को लोग समझते नहीं वो कितना शक्तिशाली है और क्या क्या कर सकता है व्यक्ति तथा तो हृदय तथा तो हृदय मम संशय होई कि कहते तो बस जैसे कि कोई कल्प के सामने जाए उसके मांगने हिम्मत नहीं पड़ती ऐसी हमारी हिम्मत पड़ती नहीं है ये मन कहते हैं सो so, तुम जानो अंतर्यामी और ये कहा कि आप अंतर्यामी हैं सो so, हमारी हृदय की जो हमारी कामना है उसे आप जानती हो तो कहने की क्या जरूरत पूर्व मनोरथ स्वामी हे भगवान आप हमारी कामना को तो पूरा करो जब मनु ने इस प्रकार से कहा तो देखो एक नियम ये है वो नियम भी यहां बताते हैं वो नियम ये है भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे मन में जो कुछ है वो हम सब जानते हैं लेकिन तरीका ये है कि आप अपने मुख से साफ साफ कहो हम जब कहला लेंगे तुम्हारे मुख से तब हम उसकी पूर्ति करें यह भी एक कारण है इसका इनके सबके पीछे जो शास्त्र में जितनी बातें हैं वो निरथक नहीं है सब पीछे कारण है भगवान कहते हैं सकुछ भी हाय मांग तुम्हो ही संकोच छोड़ करके हे राजन तुम मुझसे मांगो और मोरे नहीं अदे कुछ तो ही तुमको मुझसे तुम्हारे लिए कुछ भी देना मेरे लिए असंभव नहीं है सब कुछ मैं तुमको दे सकता हूँ पहले भगवान ने कह दिया कि दान सर्वोमणि महादान या तो हमसे मांगो तो फिर भगवान कहते हैं जो मांगो तो मांगो बोलो अपने मुँह अब बस यही प्रश्न यह की है कि भगवान जब जानते हैं कि इनके मन में क्या है कुछ भगवान सबके हृदय में बात करते हैं मन के हृदय में भी जानते हैं क्या है तब वो क्यों इसे कैसे मांगने के लिए तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि परमात्मा से जो कुछ मांगना हो व्यक्ति को उसके लिए एक सुनिश्चित शब्दावली होनी चाहिए और उन शब्दों के द्वारा उस वाक्य के, के द्वारा भगवान से मांगना चाहिए गुम बात नहीं होनी चाहिए कन्फ्यूज बात नहीं होनी चाहिए आजकल भी जैसे कहीं कोई एप्लीकेशन दी जाती है लेटर लिखे जाते हैं तो जो उनमें है, जो कुछ कहना है जैसे कि कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है तो उसमें पॉइंट वाइज सब बात लिखी जाती है आखिर में जो कुछ हम चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर बात लिखी जाती है हम ये ये चाहते हैं ऐसा होना ऐसे ही भगवान के सामने भी जो कुछ भी मांगना है उसके लिए सब योजना निश्चित करके वैसे ही वैसे भगवान से प्रार्थना में बोलना चाहिए की हे भगवान हम ये चाहते हैं और हजार बातें बोलो भगवान से एक बात बोलो कि मैं ये चाहता हूं ये बत रास्ता देखो कि भगवान तो सबके हृदय जानते हो जानते होंगे हमें क्या कहना जरूरत है ऐसा नहीं इस बात के ऊपर हम जगह जगह की बातें आपको बता रहे हैं ये बात के ऊपर स्वामी शिवानंद जी ने बहुत लिखा है जो ऋषि ऋषिकेश के हो गए वो कहते हैं भगवान से मांगो लेकिन एक सुनिश्चित शब्दावली में मांगो और जब तुम्हारी बात साफ साफ होगी बिल्कुल क्लियर तब परमात्मा उसको पूरा करेगा और वैसे आप भगवान से कुछ कभी कुछ कभी कुछ तरह तरह से आप बोलते रहते हो तो कंफ्यूज्ड बात रहती है और फिर कहते हो भगवान ने हमारी बात पूरी नहीं की तो भगवान हमारी प्रार्थना को पूरा करें उसके लिए हमारी एक सुनिश्चित शब्दावली होनी चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए उसमें एक बात के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर आप भगवान से बोलो जरूर पूरा होगा तो ये भगवान श्री कहते सकुज मांगन प्रमोही और मोरे नहीं अदेय कछ तो ही तुम्हारे लिए कुछ भी मेरे लिए अदे नहीं तो दान स्वरोमणि कृपा निधि नाथ कहा सदभाव अब ये फिर मन जो है वो बोलने लगे अपने मुख से कि क्या हम चाहते हैं कि हे भगवान आप तो दान श्रोवन है कृपा निधान है इसलिए आपसे कहते हैं नाथ तो बिल्कुल सच्चे भाव मेरा वास्तव हम जो चाहते हैं वही हम आपसे कहते हैं कि चाहो तुम्हें समान सुतो हम तुम्हारे समान पुत्र की कामना करते हैं जैसा आप है ऐसा ही पुत्र हमें चाहिए प्रभुषण कौन जुड़ाओ फिर जो बात है तो उसे आप छिपाना क्या आप जब कई रहे को बोलो तो साफ साफ बात ये तो मूल बात क्या हुई कि चाहो तो तुम्हें समान सुत बस इतनी बात काम कि हम आपके समान पुत्र चाहते हैं अब देखो इसमें मांगने को भगवान ने तो मनु ने भगवान से मांग दिया कि आपके समान पुत्र चाहते हैं लेकिन ये बात आगे जो भगवान बोलते हैं उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा के समान एक परमात्मा ही है परमात्मा के समान कोई तो दूसरी वस्तु नहीं है इसलिए परमात्मा अनुपम कहा जाता है अनूप कहा जाता है इसमें भी पहले इस प्रकार से चितव ही सादर रूप अनूपा ऐसे अनूप शब्द शब्दाता रहता भगवान के लिए भगवान अनुकम है अद्वती है अनन्या है ये भगवान के लिए शब्दाता रहता है ये बात को सिद्ध करने के लिए बताने के लिए बात स्पष्ट हो जाती है भगवान बोलते आगे कि देख प्रीति सुनी बचने अमोले एवं अस्तु करुणानिधि बोले आप सरस खोज हूँ कहा जायी नृप तब तय होतरु बिलोक कर जोरें देवी मांग वरुजोरु चितोरें जो वरुनाथ तो चतुर नृप मांगा स्वयकृपाली अति प्रिय लागा प्रभु परिठाई यदि भगत ही तत्वि सुहाई तम ब्रह्मादनक जगस्वामी ब्रह्म सकल उरय तर जामी मन जनसंस होयी कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई जे निज भगत नाथ कवी जो सुख जो गति पामी सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेऊ सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमी कृपा करी देव राम की की बोलो भाई सब की देख प्रीति सुने बचने अमोले बड़े प्रेम के साथ भगवान से मांगा और निधि मन की प्रेम को तो समझा और बचने बोले मनु ने बहुत अच्छी बात बोली भगवान के देखते हैं एवं मस्त करुणा बद बोले भगवान करना है भगवान कह रहे एवं मस्त मन ऐसा ही होते है हो जाऊँ कहा जाये अब हम अपने सामान कहाँ पोषित करें हैं और नृत तब मैं आई तो फिर जब हमें हमें आशा नहीं है कि हमारे समान कहीं कोई दूसरा मिलेगा इसलिए कहाँ हम खोजते थे सीधी सीधी अभी से हम बता दें तुमको कि हमारे समान एक हम है इसलिए तुमने जो कहा कि तुम्हारे समान पुत्र हो तो हमारे समान मान कुछ नहीं हम तुम्हारे यहाँ पर हो जाएंगे हमारे समान हम ही समझो तो बात ही क्या इसलिए भगवान के समान भगवान नहीं अब भगवान ने कहते हैं यहां आकर के रूप में ये ने की अब इसके दो पक्ष है इस के। एक पक्ष तो यह है एक लौकिक पक्ष है वो लौकिक पक्ष ये है कि ब्रह्मा जी ने जब मनु पैदा हुए तब ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि तुम जो वो हो, पुत्र उत्पन्न इत्यादि करके संतान और प्रजा का विस्तार करो अभी तक जो है तमाम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए लेकिन किसी ने सच विस्तार नहीं किया प्रजा नहीं हुई तो ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया कि ये तुम करो तो इन्होंने अपने ब्रह्मा जी की आज्ञा का मान लिया ब्रह्मा जी ने भी आश्वासन दे दिया इनको कि तुम इस तरह मद्धरो तुम इस प्रकार से संसार के प्रजा पालन करने लोगोगे तो संसार में तुम फंस जाओगे तो या फिर उसके बाद तुम्हारी अधोगति हो जाएगी सो कुछ नहीं होगा प्रवृति मार्ग भी है तुम निष्काम भाव से यज्ञ भाव से जीवन जीते हुए कर्म करते हुए सिर्फ भगवान की उपासना इत्यादि करते हुए परमात्मा को ही तुम्हें प्राप्त हो जाओगे जैसे निवृत्ति मार्ग ही नारद इत्यादि हैं सनत कुमार है किसी प्रकार से तुम्हारा प्रवृति मार्ग है तुम इस प्रकार चलते हुए अंतता परमात्मा को प्राप्त कर देगा ले। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग का अपना विधान है अपना जीवन क्रमशाह प्रकार प्रवृत्ति मार्ग का है कि पहले ब्रह्मचार्य का आश्रम पर ग्रस्त आश्रम पर बनाप्रस्थ आश्रम संन्यास्रम जो इस प्रकार से इस क्रम का पालन करता चला जाएगा अंततः जीवन के अंतिम समय तक वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो मनु ने इस बात को स्वीकार कर आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे ऐसा ही करेंगे तो उन्होंने ऐसा ही किया लेकिन एक बात देखते हैं कि जब इन्होंने सारे जीवन प्रजा उत्पन्न की प्रजा का विस्तार किया शासन किया फिर राज्य स्थापित किया ये सब कार्य किया तो इनके संस्कार भी तद्वत बन गए क्या संस्कार बन गए कि पुत्र की कामना होने लगी पुत्र की कामना का संस्कार बन गया इसके बाद फिर ये राजा बन गए तो राजा का संस्कार बन गया तो संसार जैसे जीवन जियोगे उसी प्रकार के संस्कार बनते गए परिणाम ये हुआ कि अब इन्होंने जब भगवान से वरदान मांगा तो भगवान से वरदान और भी मांग सकते थे कि हे भगवान आप हमें भक्ति दीजिए हे भगवान आप हमें मुक्ति दीजिए हे भगवान हम आपके ही पद को प्राप्त करने, लें जीव भाव क्षमा समाप्त हो जाए ऐसा कुछ प्रधान भगवान से मांग सकते थे लेकिन ऐसा न मांगने का कारण क्या है उनके पीछे उनकी वासनाएं जो सारी जीवन की थी वो यहां पर दिया आ और उनसे पुत्र की कामना कर गई हे भगवान बहुत पुत्र हुए और फिर पुत्रों के पुत्र भी हुए और कपिल मुनि जैसे भी हुए बड़े बड़े ज्ञानी भी हुए बड़े बड़े अक्षय पुत्र समर्थ हुए ऋषि हुए लेकिन जो है आप जैसा पुत्र, पुत्र हो जाए साधारण और फिर वो गैर पढ़ा लिखा पढ़े लिखे नहीं तो पिता के मन में इच्छा होगी ऐसा पुत्र हो खूब पढ़ा लिखा हो एक पुत्र ऐसा हुआ जो दरिद्री था तो पिता के मन में होगा ऐसा पुत्र हो खूब धनी हो वो अच्छा करे तो पैसा कमा कराए तब पिता के मन में भी पुत्र जैसा होता है उससे उत्ते से संतुष्ट न होकर के और चाहता है अगर मान लो पुत्र जो है वो जिलाधीश भी हो जाए तो पिता चाहेगा कि एक ऐसा पुत्र हो जो प्रधानमंत्री हो ऐसा पुत्र हो जो राष्ट्रपति हो मैने कामना तो इस प्रकार की है क्योंकि अंत थोड़े होता दिखाई देता है उसके बाद में और मांगता और मांग चाहता है इस प्रकार के पुत्र हो। तो जैसे संस्कार जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के बन जाते हैं उसी में फिर और और की इच्छा व्यक्ति की होती है तो वो जैसे अभी तक वो तमाम प्रजा उत्पन्न उन्होंने की तो भगवान से भी वरदान मांगने की बात आई तो भगवान के समान पुत्र चाहने की एक इनके संस्कार बन गया था वो मांगी भगवान से प्रार्थना और दूसरे उसके बाद जो इनको राजा हुए तो पहले राजा मन हुए और उसके बाद फिर थोड़े तो और राजा होते पहले संतान प्रजा उत्पन्न करने वाले भी मन हुए मनु से मानव चला और फिर मन से मनु ही पहले राजा भी हुए उसके बाद और राजा होते गए तो उसके बाद में फिर इन्होंने आगे देखते हैं कि यही फिर महाराज दशरथ बने तो मनु फिर दशरथ महाराज ही दशरथ क्यों हुए क्योंकि उनको राजा के संस्कार उनके हो गए तो जिसके जिस प्रकार के संस्कार बन जाते हैं वैसे होते हैं राजा भी बने और पुत्र की भी इन्होंने सारे जीवन कामना की तो आगे भगवान के पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की तो पुत्र भी भगवान इनको प्राप्त हुए एक बात है। ये तो यह तो स्पष्ट बात मोटी बात ही है लेकिन सूक्ष्म बात इसके पीछे और भी है आगे की जो रामचरित मानस की कथा है तो वो कथा वैसे तो कथा लगती है कि इतिहास एक घटना है भगवान ने अयोध्या में उतार लिया और सीता हुआ रावण को मारा और पृथ्वी का भार हरण किया ऐसी लंबी कथा दिखाई देती है लेकिन ये कथा हर व्यक्ति के आंतरिक जीवन की कथा है के अंदर जो विकास होता है, वो इसी क्रम से होता है जैसे भगवान का अयोध्या में अवतार लेना और फिर आगे राम राज्य को मार करके राम राज्य की स्थापना करना ये जैसे होता है वैसे ही हर व्यक्ति के आंतरिक जीवन में भी होता है निजा ने कितने व्यक्तियों के हृदय में इसी प्रकार से भगवान का अवतार हर युग में हर समय हर काल में जगह जगह होता रहता है भगवान पहले जब हृदय में आते हैं तो हृदय ही अयोध्या और भगवान जब प्रकट होते हैं तो हृदय में ही प्रकट होते हैं सब जगह लेकिन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हृदय में भगवान प्रकट भी होते हैं भगवान प्रकट होने के बाद में क्या होता है फिर उनको फिर वो जैसे ही बाल्यकाल की जैसी कथा देखते हैं जिसमें सब प्रसन्न हो जाते हैं रानिया सब प्रसन्न हो जाती हैं विद्यावासी सब प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता आने लगती है और जो व्यक्ति के जीवन में काम क्रोध लोहो मे सब विकार हैं ये सब राक्षस हैं फिर भगवान अवतार लेकर के इन सब राक्षसों का विध्वंस करते हैं जहाँ भगवान हृदय में आ गए तो फिर ये निशाचर काम क्रोध आदिचर मोह आदिचर स्वार्थ आदि के अनुसार ये फिर हृदय में नहीं रह सकते इन सबका भगवान विध्वंस कर देते हैं समाप्त कर देते हैं। मैंने लंका के ऊपर विजय हो गई है तो उसके बाद सीता जी को ले आते हैं और फिर अयोध्या में फिर उनका अभिषेक हो जाता है सब व्यक्ति का फिर उसके हृदय में फिर भगवान राम राज्य की स्थापना उसके हृदय में हो जाती है और बस हृदय में शांति है परमात्मा का भाष है और सब शांति है व्यवस्था है जीवन उसका जो है बिल्कुल रेगुलराइज व्यवस्थित हो जाता है कहीं कोई क्लेष नहीं कोई भय नहीं कहीं कोई दुख नहीं जो रामदास जी में बात होती है, वही उसके आंतरिक जीवन में वही बात हो जाती है। तो आप यहाँ पर जो इन्होने वरदान मांगा कि भगवान के समान पुत्र हो तो महाराज दशरथ के यहाँ कौशल्या के यहाँ जो भगवान अवतार लेते हैं वो मानो महाराज दशरथ भी हमारे अंदर विद्यमान है कौशल्या भी हमारे अंदर विद्यमान है हमारे अंदर ही भगवान प्रगट भी होते हैं अब उसका विस्तार भी भगवान का होता जीवन आगे बढ़ता है और सारे विकारों को दूर होकर के हमारे अंदर होती है वो कथा भी शुरू होती है यहाँ पर इसलिए ये भगवान के अवतार की जो कामना करते हैं मानव ये कहते हैं मनु की हे भगवान आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ अभी तो आप आओ आए हो और हमारे सामने खड़े हो और थोड़ी देर में वरदान वरदान दे दाते के आप अंतर्धन हो जाओगे हाँ। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे हृदय में प्रकट हो जैसे पहले जैसे इन्होंने मनु में कहा कि जैसे भगवान शंकर जी जिनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं वे भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो गया रागभूसिंड के हृदय में मानस में जैसे आप जिस रूप से विचरण करते रहते वो हमारे सामने प्रकट हो गया अब ये कहते हैं कि आप जो है वो प्रकट होगा भगवान उनको देख भी लिया अब कहते हैं भगवान आप वैसे ही जैसे कागभ जी के हृदय में हो और जैसे भगवान शंकर जी के हृदय में प्रकट हो गए हो ऐसे हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए ये वेदांति अर्थ हिस्सा है और कथा आगे इसी प्रकार की चलती विस्तार पर होता है को कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि आध्यात्मिक विकास कैसे होता है तो देखो रामचर का योजना किस प्रकार की कि पहले व्यक्ति जो है वो हो जैसे कि मन ने तपस्या की इस प्रकार तपस्या करे इंद्री निग्रह मनो निग्रह इत्यादि करे परमात्मा का बराबर ध्यान करे चिंतन करे उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि फिर परमात्मा हृदय में प्रकट होगा जब परमात्मा हृदय में प्रकट होगा उसके बाद तांत्र उदाज विकार दूर होंगे चित्र तो में शांति आएगी मुक्ति प्राप्त होगी जीवन मुक्त व्यक्ति हो जाएगा जीवन का फिर वो सारे दुखों क्लेशों से समाप्त होकर के शांत में जीवन उसका हो जाएगा ये योजना सब पूरी है अध्यात्मिक अब ये तो इस प्रकार से इन्होंने महाराज दशरथ से वरदान मांगा अब जब भगवान ने ये वरदान दे दिया मन को और उसके बाद भगवान ने शत्रुपा की तरफ देखा और उनसे भी वरदान मांगने को कहा क्योंकि बात अधूरी न रह जाए ऐसा न हो कि शत्रुपा को शिकायत रह जाए आए मनु को तो वरदान दे गए और हमको हमसे कुछ पूछा पुछ भी नहीं कि हम यही चाहते हैं कि कुछ और भी चाहते हैं इसलिए भगवान ने शत्रुपा से वरदान मांगने को कहा दोनों ने तपस्या दी थी दोनों को भगवान को वरदान देना चाहिए था तो दोनों को बरदान दे रहे हैं लेकिन मन ने जो बात मांगी और उसमें कमी रह गई उसको सतरूपा ने पूरा कर दिया ये कैसे पूरा कर दिया आप आप देख लो सतरूपा कैसे भगवान कहते हैं वो वरदान क्या मांगते हैं कि सतरूपा ही विलोक कर रे सतरूपा समय हाथ जोड़े हुए भगवान के सामने खड़ी हुई और ये भगवान की और मन की बात हो रही थी देवी मांग बर जो रुचि भगवान ने कहा कि हे देव जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो तुम भी वरदान मांगो माने कि इनसे हटकर के तुम्हारी कोई और इच्छा हो जो मनु ने मांगी है तो और मांगो तो शत्रुपा कहने लगी कि महाराज मनु ने बड़ा अच्छा वरदान मांगा और बड़ा अच्छा वरदान मांगा क्या वरदान मांगा पुत्र प्राप्त का वरदान मांगा तो पुत्र प्राप्त का वरदान कोई ऐसा थोड़ा ही है कि मन को अपने आप पुत्र प्राप्त हो जाए पुत्र प्राप्त करने के लिए हमारी भी जरूरत तो पड़ी पड़ेगी तो वो वरदान तो हमारे लिए हो ही गया अगर मन के पुत्र आप बनोगे तो क्या मेरे पुत्र नहीं बनोगे तो देखो मनु ने कैसा अच्छा वरदान मांगा शत्रुता के वरदान मांगा कि हमारे दोनों के लिए हो जाए अगर मनु कुछ और वरदान मांग लेते तो वो मनु का ही वरदान होकर के रह जाता शत्रुता का वरदान न होता लेकिन पुत्र की कामना तो इस की दोनों के लिए वरदान तो वो कहते हैं जो वरदान चतुर्प मांगा ये राजा की चतुराई थी देखो इस प्रकार राजा बड़े चतुर हैं उन्होंने ऐसा वरदान मांगा हम दोनों के लिए हो गया सोई प्रिय लगा, हमें भी ये वरदान बहुत अच्छा लगा आप हमारे भी पुत्र होकर के आओगे वो तो ठीक ही है लेकिन अगर आप हमसे ये कहा कि हमसे भी कहा कि वरदान मांग लो तो आप हमें उस वरदान को तो बार बार मांगने की जरूरत ही वो तो वरदान पूरा हो गया हमारे पुत्र हो गए लेकिन आगे की बात सुन अब और हम क्या चाहते हैं कि प्रभु परंतु सुठ होके घिठाई जब भी भगत है तो तुम्हें सुहायी अब मांगे के पहले जिस प्रकार से बोला जाता है कि फिर भी एक हमारी जनसता है हम आपसे इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं और फिर हम आपके भक्त हैं इसलिए आप हमारी ऊपर कृपा करेंगे हम जो चाहते हैं आप वो भी दोगे इस प्रकार से शत्रु कहती है कहते हैं की देखो तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी हम समझते हैं कि आप ब्रह्मा इत्यादि के भी जनक आदि के माने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव और फिर वो इन तीनों के बनाया हुआ ब्रह्मांड चल रहा है ब्रह्मांड के स्वामी बैठे हुए हैं सबके साथ तो आप उनके भी जनक हो माने उनसे भी परे हो उनसे और ब्रह्म सकल और रही आप ब्रह्म हो और सबके हृदय में बात करने वाले हो अंतर्यामी सबके हृदय की बात को जानते भी हो वैसे तो यामी के माने जो संचालक है चलाने वाला है नियंत्रित करने वाला है आप सबके हृदय में बैठ करके सब के अंदर नियंत्रक आप ही हो कठपुतली जैसे कोई सूत्रधार घुमाता चलाता है इसी प्रकार के सबका नियंत्रण करने वाले आप ही हो सब कुछ आप ही करा रहे हो अब इस प्रसंग में ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रामचरित मानस का एक उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य यही है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है वो ज्ञान होना चाहिए तो ये जैसे प्रसंग आते हैं कि तुम तो ब्रह्मादि जनक जगत स्वामी तो परमात्मा कौन है जो ब्रह्मादि का भी स्वामी है उनका भी कारण है तो परमात्मा को जानो इस प्रकार है सबका स्वामी है स्वामी मारे सबका प्रभु है परात्पर तत्व है और ब्रह्म सकल अंतर्यामी उसी परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा सब व्यापक सत्यर्थ में बास करता है यह से परमात्मा के लक्षण है इन रूप में परमात्मा को समझना चाहिए अस समझ तो मन संशय हो ज प्रभु प्रमाण पनुष हो ऐसा समझते हुए भी ऐसा समझ जानते हुए क्या आप और फिर भी आप कहते हो कि वरदान मांगो तो मेरे मन में संशय होता है कहा जो प्रभु प्रमाण पुरुष हो लेकिन जो आपने कहा है वो प्रामाणिक बात है इसलिए उसमें कोई झूठ नहीं हो सकती है आपसे हम फिर एक बरदान मांगते हैं अब देखो शत्रु का क्या वरदान मांगते हैं किस प्रकार कहते हैं है कि जय निज भगत नाथ तबाही अब देखो हे भगवान आपके भक्त है नु? और जो सुख पाही जो गति आपके भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है जो गति और उनकी जो गति उन्हें प्राप्त होती है और सोई सुख वही सुख हमें भी प्राप्त हो सोई गति वही गति भी हमें प्राप्त हो और सोई ही भगति वही भक्ति भी हमें प्राप्त हो एक तो पहले भगवान का भक्त हो और फिर उसको एक परमानंद की प्राप्ति होती वो परमानंद की प्राप्ति हो और उसकी गति क्या कि वो सब तीनों गुणों से परे होकर के सर्वतंत्र स्वतंत्र हो करके, करके समस्त समस्याओं से दुखों क्लेशों से छुटकारा पा करके जिस प्रकार के पूर्णता का जीवन जीता है वो उसकी परमगति गति है की तो वो कहते हैं वही परमगति गति भी हमको प्राप्त हो और सो निज चरण सने हो और जैसा भक्तों के हृदय में आपके चरणों के प्रति प्रेम होता है वैसा ही प्रेम की हम भी प्रेम प्राप्त हो तो सोई विवेक और फिर ऐसे भक्तों को विवेक भक्त, भी होता है ज्ञान से तात्पर्य की भक्त को अज्ञानी थोड़े होते हैं फिर भगवान ऐसे भक्तों को बड़ा ज्ञान भी हो जाता है तो विवेक भी होता है वो भी हो और सोई रहन प्रभ और जैसे भक्त लोग ये लोग रहते हैं जैसे विवेकी लोग ज्ञानी लोग रहते हैं उसी प्रकार से हम ही कृपा कर देव बस उसी प्रकार की स्थिति हमको प्राप्त हो वही हमारी स्थिति माने इन्होंने ये भगवान से भक्ति मांगी हे भगवान आपके प्रति हमारा प्रेम बना रहे आपके चरणों में और हमारी भक्ति दृढ़ बस यही कमी रह गई कि भगवान को तो मांगा लेकिन भगवान की जो है भक्ति विचार ये वो सर्वोपरि बात ये है तो इन्होंने शत्रुपा ने भगवान की भक्ति प्राप्त की और भक्ति के साथ साथ भक्ति का जो फल होते हैं वो भी सब बिना दिए कि भक्ति के प्राप्त होने पर व्यक्ति ज्ञानमान भी हो जाता है भक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति के सारे दुख भी दूर हो जाते हैं परमानंद की उसे प्राप्त हो जाती है भक्ति प्राप्त होने परम गति हो जाती है फिर वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन क्लेश रहित होता बड़े आनंद में प्रसन्न होकर के जीवन जीता उस प्रकार इस प्रकार की स्थिति जैसे भक्ति की हो जाती है ये जीवन का आदर्श ये है लक्ष्य जीवन का यह होना चाहिए कि जीवन बने तो इस प्रकार का बने जैसे भक्ति कहते हैं ज्ञानी कहते हैं उस प्रकार की पूर्णता का जीवन प्राप्त हो तो ये वरदान जब शत्रुपा ने मांगा तब भगवान उसके उत्तर में कहते हैं आगे और देखते सुन मृद गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा बोले मृदु बचना जो कछु रुच तुम मन मही मैं सो दीन सुसत नाही मातु विवेक अलौकिक तो रे कब न मिट अनुग्रह मोरे चरण मनु बहोरी कहो गहोरी प्रभु मोरी सुत तव पदरि मुई बड़ मूढ़ऊन मनि फन जिम जल बिना मम जीवन तम तुम तो अदीना अस बर मांग चरण गई रहुणा निध कऊ अब तो मम्म अनुशासन मानी बसौ जायसुरपत रजिधानी तहाँ कर भोग विलास तात गए कछु काल पुनी तब मैं हो तुम्हार सुत्या रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई तब संतन की जय तो शत्रु पान जब इस प्रकार कहा हाथ तो सुन मृद गुण बचन बचन रुचिर बर रचना अब देखो कितनी बातें हो गई शत्रु के जो है वचन जो है मृद बड़े विनम्रता के साथ शत्रु ने कहा इसलिए वचनों में मृदता भी रही लेकिन गुढ़ गुड़ के माने ये जरा गहरी बात गंभीर बात जो उसके पीछे बहुत अर्थ छिपे हुए हैं बहुत राश उसके पीछे विद्यमान है वो भी सब भगवान ने समझ लिया की ऐसा क्यों ये चाहते और रुचिर बर रचना और उनकी शब्दावली भी इस प्रकार की देखो कैसी बढ़िया शब्दावली कि जैसे जब जैसे भक्त होते हैं जैसी उनकी गति होती है जैसा उनका सुख प्राप्त होता है जैसा उन्हें ज्ञान प्राप्त तो शब्दावली भी देखिए उन्होंने कहा कि देखो कैसा सुंदर वरदान मांगा तो मैंने मानो इस प्रकार से कह करके ये भी लगता है कि भगवान की तरफ से यह है कि कोई वरदान मांगे तो ऐसा वरदान मांगना चाहिए एक वरदान का सुंदर उदाहरण है ये शत्रुपा ने जैसा वरदान मांगा ऐसा वरदान तो रुचिर भर रचना कृपा संजो बोले मृदु बचना कृपाण भगवान नहीं है उन्होंने उसको कर्म क्या बोला है? कि जो कछ रुचि जैसी तुम्हारे मन में रुचि है मैंने जैसी तुम भक्ति चाहती हो उसी प्रकार की सो मैं दीन सब ये मैंने तुमको दी वो भक्ति तुमको प्राप्त है। अब भक्ति के विषय में भी रामचरित में बार बार आता रहता है तरह तरह से आता रहता है यहाँ भक्ति का स्वरूप क्या है थोड़े में वर्णन हो गया की जो बरदान मांगा है शत्रु आने ये भक्ति ऐसी ही होती है उसे ये पता चलता है दूसरी बात ये है कि जो भक्ति है ये दो प्रकार की होती है एक तो भक्ति होती है साधन भक्ति और एक होती है साध्य भक्ति अभी तक मन और शत्रुपा ने तपस्या की तो क्या करते रहे ये भी तो भगवान की भक्ति करते रहे लेकिन ये भक्ति जो थी वो साधन भक्ति थी जो साधक की तरफ से भक्ति की तरफ से जो प्रयास होता है वो साधन भक्ति कहलाती है लेकिन जो साध्य भक्ति है वो भक्ति के अधीन नहीं है वो भक्त अपने आप से वो साध्य भक्ति अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकता यद्यपि उसके प्रयास से ही वो प्राप्त होती है साध्य भक्ति भी लेकिन वो प्राप्त होती है भगवान की कृपा से उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है जब भगवान की कृपा हो तब साध्य भक्ति प्राप्त हो जाए माने फिर उसके बाद भक्ति की जो साधना थी वो पूरी हो गई अब लक्ष्य प्राप्त हो गया और वो लक्ष्य प्राप्ति परमात्मा की कृपा से होगा भगवान ने इनसे बोल दिया कि ऐसा ही होगा ऐसे ही होगा कि मैंने अब हो गए भक्ति साध्य भक्ति प्राप्त जो भक्ति का स्वरूप जो जीवन में जब भक्त आ जाती है हृदय में और जो जीवन का रूप बन जाता है जैसी भावनाएं बन जाती है जैसा स्थिति बन जाती है वो स्थिति विशेष जीवन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है अपने जीवन का ढांचा मानसिक बाहर विधर का उस जो भक्ति का स्वरूप जिस प्रकार का होता है वो साध्य भक्ति है तो वो उनको प्राप्त हो गई भगवान के पास तो मा के विवेक अलौकिक तोरे ये भी भगवान ने कहा कि देखो कब मोरे कि देखो हम तुम्हारे ऊपर अनुग्रह सा करते हैं कि हमारी कृपा से तुम्हारे अंदर जो वो विवेक सदा बना रहेगा और अलौकिक विवेक बना रहेगा अलौकिक विवेक के मान लौकिक विवेक दो प्रकार के विवेक होते हैं एक लौकिक विवेक एक अलौकिक विवेक विवेक के माने भला बुरा समझना विवेक कहलाता है लाभ हानि को समझना विवेक कहलाता है अगर कोई व्यक्ति कमरे को झाड़े और उठा करके कूड़ा बाहर फेंके तो कूड़े में देख लेता है कि इसमें कोई काम की चीज तो बाहर नहीं जा रही है कहीं उसमें कोई सिक्का पैसा ऐसा तो नहीं पड़ा, वो भी हम फेंके आवे कोई लिखने पढ़ने की कलम वलम तो नहीं उसमें गिर गई है वो भी फेंके आए ऐसे करके उसने कूड़े में कोई व्यक्ति अपने छाट लेता है कोई काम की चीज होती है तो वो डर लेता है बाकी कूड़ा अपने फेंक गया तो उसने क्या किया विवेक किया ये विवेक कैसा है लौकिक विवेक व्यक्ति एक काम करने के लिए निकलता है तो उस सोचताक जब वहां तक जा ही रहे चार घंटे लगेंगे तो और कौन कौन काम हो सकते हैं वो भी याद कर लो तो उसने काम कर लिया अपने समय उतना बचा दिया ये भी विवेक है लेकिन लौकिक विवेक इसी प्रकार से एक अलौकिक विवेक होता है अलौकिक विवेक के माने ये कि ये एक तो नाम रूपात्मक जगत भौतिक जगत है भौतिक जीवन है और एक पारमार्थिक जीवन है पारमार्थिक जीवन और भौतिक जीवन में क्या अंतर है पारमार्थिक जीवन का स्वरूप क्या है भौतिक जीवन का क्या स्वरूप है परमार्थ के प्राप्त करने में क्या लाभ है भौतिक जीवन में क्या हानियां हैं इस बात को जो समझने वाला क्या सत्य क्या सत्य है इसको कहते हैं विवेक क्या नित्य है क्या अनित्य है इसको कहते हैं विवेक शंकराचार्य जी ने विवेक की जो परिभाषा दी नित्या नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक विवेका ये परिभाषा दी क्योंकि नित्य और अनित्य वस्तु का डिस्क्रिमिनेट कर लेना ही विवेक कहलाता है ये अलौकिक विवेक तो है तो इसलिए कहते हैं कि देखो इस प्रकार का विवेक जो है कब उटे अनुग्रह मोरे मेरी कृपा से यह विवेक तुम्हारा कभी नहीं मिटेगा बंद चरण मन कहो बहोरी इसके बाद में फिर अब यहाँ तक तो जब शत्रु ने जब ये वरदान मांगा मन को कुछ चेतना और आ गई मनो अब भगवान ने दोबारा मन से नहीं कहा कि मन तुम और वरदान मांग दो लेकिन मन ने बिना ही मांगे कहे भगवान के मन को अपनी गलती को समझ में आई कमी को समझ में आई तो मन ने जो है फिर भगवान से अपने आप वरदान मांगा और आपकी जो वरदान मांगा तो भगवान के चरण पकड़ करके मानेगा वरदान इसलिए कि देखो भगवान ने कहा तो नहीं वरदान देने के लिए फिर भी हम वरदान मांग रहे हैं तो इसके माने है कि हम आग्रह करना पड़ेगा विशेष रूप से, से। इसलिए भगवान से कहते बंदी चरण मनु कह बहुरी उनके चरणों में बंदना करके पकड़ करके फिर मनु बोले बहुरी मैंने दोबारा बोले करे कि अवसर अवर एक बिनती प्रभु मोरी हमारी एक बिनती और है वो रह गई वो तब भूल गए थे अब क्या करने बिनती कि सुत विषय तब पदरथ हो अब भगवान ने यही कही दिया है की तुम तो हमारे हम तुम्हारे पुत्र होकर के आकर के तो सुत विषय तब पदरथ हो तो तुम्हारे चरणों में पुत्र प्रेम की भावना हो जैसे भक्ति अनेक प्रकार की होती तो बात्सल्य भक्ति प्राप्त हो है पुत्र प्रेम भी रहे और भक्ति भी रहे सख्य भक्ति, भक्ति है स्वामी सेवक की भक्ति है ऐसे भगवान में पुत्र भाव से उनमें प्रेम होना ये भी एक प्रकार की भक्ति का रूप है अनेक प्रकार की नौ प्रकार की भक्तियों में से इस प्रकार की मान लो एक भक्ति है तो कहते वो ठीक है कि आप हमारे पुत्र हों और आपके चरणों में हमारे प्रीत भी रहे लेकिन मुई बड़े मूड़ कहा है कि ने को लेकिन उस समय ऐसा ना हो कि लोग बाग हमको मूड़ कहने लगे थोड़ा खराब होगा आप तो होकर के पुत्र आए हमें याद आया कि आप तो भगवान ही हमारे यहाँ पुत्र होकर के आए तो अब जैसे पुत्र अब हैं एक और भगवान भी और दूसरे ओर पुत्र भी है तो पुत्र के नाते तो तुम्हें चाहिए कि तुम तो हमारे पैर छुओ और भगवान भी होने के नाते हमें चाहिए कि हम तुम्हारे पैर छुए तो कहीं हम ये समझ करके कि आप तो भगवान ही हो तुम्हारे पैरों को छूने लगे तुम्हारे पैरों में सिर रखने लगे तो दुनिया क्या कहेगी कि आ, इनके एक अलौकिक पुत्र हुआ अपने पुत्र के पैरों के ऊपर सिर धरते हैं तो बड़े है? वकूफ तो, है? तो कहा इससे बचाओ मैं अब ऐसा भी ना हो कि हम अपने के चरणों में प्रेम न कर पावे पुत्र ही समझते रहे तो ऐसा भी न हो दोनों बातों का निर्वाह कैसे हो तब वो भी भगवान से ही मांगे कि भाई दोनों बातों का निर्वाह हो पुत्र प्रेम भी बना रहे और ईश्वर के परमात्मा की जो भक्ति है वो भी भक्ति भी बनी रहे जो छोटे के साथ में जो संबंध होता है वो भी बना रहे और अपने स्वामी के बड़े के साथ संबंध होता है वो भी उसी में बना रहे इसलिए ये बात इनको समझ में आएगी जब पुत्र ओढ़ करके भगवान आएंगे तो एक बड़ी समस्या ये आएगी तो आवर के मुई बड़ मूड़ कहा एक बात तो ये और दूसरी साथ साथ ये भी कि उनके भगवान में भक्ति बनी रहे तो भक्ति के लिए महाराज दस क्या वरदान मांगते हैं कि मन बिनु खानी जिम जैसे कि मन के बिना सर्प हो और व्याकुल हो और जल बिनु मीना जैसे बिना पानी के मछली पानी में से निकाल दो मछली अलग कर दो तो मछली भी बड़ी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती मम जीवन तिम तुम अधीना इसी प्रकार से हमारा जीवन भी आपके अधीन है माने आपसे हम अलग कभी ना हो आपसे विमुख कभी ना हो अलग के माने कोई शारीरिक अलग की बात नहीं परमात्मा तो सब जगह है ही अलग नहीं है लेकिन विमुखता ना आवे ऐसा नहीं है अब देखो भगवान के जब आगे जब लीलाएं होती है उसमें देखते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ में भी चले जाते हैं भगवान लेकिन उस समय भगवान और महाराज भगवान राम और महाराज दशरथ के बीच में विमुखता नहीं इसलिए महाराज दशरथ को तो कोई आपत्ति नहीं उसमें चले गए प्रसन्नता उसके बाद वहां पर सीता जी के साथ विवाह भी हो जाता है वो और भी बड़ी प्रसन्नता की बात होती है महाराज दशरथ के वो प्रतिकूल कुछ भी नहीं है लेकिन जब उनको कैकी के कारण से भगवान राम को कहना पड़ा की तुम चौदह वर्ष में बन जाओ बन में रहना पड़ेगा तुमको तो महाराज दशरथ वहां से अनुभव करते है की जैसे अब उस समय ऐसी दशा है मानो जैसे पानी से मछली अलग निकाल दी गई हो जैसे सर्प की मणि छीन ली गई हो इस प्रकार से भगवान राम और महाराज दशरथ में विमुखता तो फिर उनका जीवन नहीं चला अब आप देखेंगे ये दो पद जो हैं ये भगवान ने तो यहाँ कह दिया की ऐसा ही होगा जैसे महाराज दशरथ चाहते थे और जब देखते है की भगवान राम वन में जाते हैं उसके बाद महाराज दशरथ की जो दशा का वर्णन है उसमें ये शब्द बार बार आए हैं वहाँ तुलसीदास तो जी ने फनी मिनु फाने बिनु, मनी बिनु ये बार बार वहाँ बोली है तुलसीदास तो जी बताते हैं कि महाराज दशरथ कैसे व्याकुल जैसे कि किसी सर्व की मणि छिन गई हो जैसे कि किसी मछली को पानी से निकाल करके मैं जमीन में भूमि के ऊपर डाल दिया गया हो यही जो उदाहरण दोनों हैं यही वहाँ बार बार देते कई बार देते हैं उदाहरण और उनके दुख का वर्णन करते हैं फिर महाराज दशर अपना सही त्याग कर देते हैं तो ये के, मन बिनो खाने जी में जले बिनो मीना ममजी मन तुम तुम अधीना अस बर मांग चरण गहिर ऐसा बर मांग करके वरदान मांगा लेकिन जब वरदान मांगा तो भगवान को संकोच लगने लगा कि देखो एक हमारा चरणों में प्रेम रखे हमारी भक्ति रखे और फिर उसके बाद में उसके जीवन की दशा ऐसी हो जैसा की ये कह रहे हैं कहते हमारे भक्ति की दशा ऐसी हो कि वो फिर मछली की तरह से बिना पानी के तड़पे फिर वो जैसे कि सर्प हो बिना के जैसे हो ऐसी दशा जीवन में आवे ये तो बड़ी कठिन बात मांग रहा है भगवान को लगा कि इससे समय तो हमारी भी एक प्रकार से बेजती होती है कि भगवान का भक्त होकर के देखो भक्त की ये दशा हो रही है और वो वरदान हमसे मांग रहा है भगवान को संकोच लगा तो जब संकोच लगा भगवान बोले नहीं तो मनु ने भगवान के पैर पकड़ लिए कहीं नहीं नहीं हमें तो यही चाहिए मानो भगवान ने आना की नहीं देना चाहे इस प्रकार लेकिन दशरथ के मन में किसी प्रकार की बात थी सो यही उनके मन में गए। जम गई जम गई मस्त करुणान भगवान ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा अब तुम मनुशासन मानी अब भगवान कहने लगे कि अब मेरा आदेश ये है कि उसको तुम स्वीकार करो बस हो जाए सुरपत रजदानी अब तुम बस छोड़ करके सुरपत रजदानी के मने इंद्र में जाकर के बात करो और कहा करीब भोग में बात करोगे तो वहां तुम्हें खूब भौतिक सुख प्राप्त होंगे और, और कछु काल पुनी और कुछ समय व्यतीत होगा वहाँ रहने पर तो हुई हो अवध भूवाल तो उसके बाद से तुम अयोध्या के तुम राजा होगे तब मैं हूं तुम्हारा सुत तो, तब वहां में तुम्हारा पुत्र होंगे अब ये पुनर्जन्म की कथा आ गयी अब देखो यद्य भगवान ने इनको दर्शन दिए लेकिन उन्होंने वरदान चूंकि इस प्रकार का मांगा जिसके कारण से इनका पुनर्जन्म होना था मनुस्त रूपा का जब पुनर्जन्म होता है तब लोग बात पूछते कि क्या एक शरीर छूटता है तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है